ओम प्रभु स्मरण के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को तैयार कीजिए कमर को रेड को सामान्य रूप से सहज कर लें शेधि कर लें और धीरे से कोमलता से दोनों नेत्रों को बंद कर ले। नेत्र बंद करते हुए सर्वत्र विद्यमान परमपिता परमात्मा की भावना बनाने का प्रयास करें सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर मेरे आपके हम सबके अंदर और बाहर ऊपर और नीचे आगे और पीछे सर्वत्र विद्यमान है वह जो प्रभु है, परमात्मा है जो सब ओर से हम सबके रक्षा कर रहे हैं अंदर से बाहर से वृक्षों से वनस्पतियों से औषधियों से फल फूल कंद मूलों से बहती नदियों से बहती ब्याह और उमड़ घुमड़ते बादलों से बरसती वर्षा से लहराते सागरों से संपूर्ण सृष्टि से जो भगवान हम सबका कल्याण सतत कर रहे हैं जिनकी कृपा से हम आज यहां पर बैठकर आत्म कल्याण प्रभु प्राप्ति के लिए इन विचारों को सुन रहे हैं इन श्रवणों का देने वाला इन स्रोतों का देने वाला कानों का देने वाला जो है सुंदर आंखों का देने वाला पैरों का देने वाला हाथों का देने वाला पूरी देह को देने वाला जो भगवान है ईश्वर है उस प्रभु को सब और स्वीकार करें उन्हें अनुभव करें वो दिखाई नहीं देते हैं उन्हें इन चर्म चक्षुओं से इन आंखों से भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता हाँ उन्हें विवेक के नेत्रों से देखा जा सकता है जैसे हमारी देह हमारी देह में गति होती है तो हमारी देह की गति को देखकर हम इसके भीतर विद्यमान आत्मा का आकलन कर लेते हैं आत्मा को महसूस कर लेते हैं कि हाँ जिस देह में गति हो रही है क्रिया हो रही है अवश्य इस क्रिया का कर्ता कोई भीतर इस शरीर में बैठा हुआ है इस क्रिया का कर्ता इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है ठीक वैसे ही ये संसार जो है परमात्मा का शरीर है और इस संसार रूपी शरीर में जो गति हो रही है क्रिया हो रही है ये जो सूर्य निरंतर आ रहा और जा रहा है रोज हमें प्रकाश बांटने आता है ये जो चंद्रमा रात को रोज आकर हमारी सारी वनस्पति को रस से भर जाता है ये जो हिमालय से दूर से कल कल छल छल करती आती सरिताएं हमारी भूमि को कृषि को हमारे खेत खलियानों को हरा भरा कर जाती है दूर कहीं से सागर से पानी को लेकर आते ये बादल हमारे घरों के ऊपर अमृत बरसा जाते हैं न जाने कहा से आती वायु हमारे प्राणों को जीवन देके चली जाती फिर नहीं आती ये सब उस प्रभु की व्यवस्था ये सब उस सृष्टा की सृष्टि उस निर्माता का निर्माण उस भगवान की अद्भुत रचना जिसके माध्यम से हम संपूर्ण जीवन को सुखमय अ कल्याण की दिशा में प्रवृत्त कर रहे हैं ले जा रहे हैं आओ सर्वत्र उसे अनुभव करें महसूस करें जैसे आत्मा नहीं दिखाई देता देह दिखाई देती है वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देते उनकी देह उनका स्तूल शरीर दिखाई देता है इस भाव में गहरे उतरे कि प्रभु दिखाई नहीं देते जैसे मैं आत्मा दिखाई नहीं देती जैसे मैं दिखाई नहीं देती फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं करती हूं कि मैं हूं मेरा अस्तित्व है और जैसे मैं अपने अस्तित्व को अनुभव करता करती हूं वैसे ही मैं सामने वाले दूसरे व्यक्ति के भी अस्तित्व को महसूस करता हूं दूसरे व्यक्ति को अस्तित्व दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को मैं अपने ही अस्तित्व के आधार पर अपने ही पैमाने पर महसूस करता हूं कि जैसे मेरे शरीर में गति है क्रिया है वैसे ही सामने वाले के शरीर में भी क्रिया है और सामने वाले के शरीर में क्रिया भी अवश्य ही किसी कर्ता किसी आत्मा के होने से है क्योंकि मेरी देह में क्रिया मेरी देह में गति मेरे होने से है तो ठीक सामने वाले की देह में क्रिया गति उसके भीतर आत्मा के होने से है वैसे ही संसार में भी गति परमात्मा के होने से है इस भाव में गहरे उतरें और न दिखाई देने वाले उस परमात्मा को हृदय से श्रद्धा से समर्पण से युक्त होकर अपने हृदय सदन में आमंत्रित करें भावों से पुकारे प्रभु को बड़े भाग मानुषा तो दुर्लभ सतग्रंथ ही कहा बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है और उस जीवन में भी सत्संग मिल जाए उस जीवन में भी प्रभु की दिशा मिल जाए उस जीवन में भी आत्म कल्याण के द्वार खुले मिल जाए इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है पर ब्रह्म परमात्मा के निज नाम ओम का श्रद्धा भरे स्वर में स्मरण करते हुए सब ओर से उस प्रभु को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करते हुए भीतर से कृतज्ञता उसके प्रति प्रकट करेंगे उसे धन्यवाद देंगे उसी की देह में हम बैठे हुए हैं ऐसा अनुभव करेंगे उसी से ही आज हमारा सब कुछ है ऐसा महसूस करें श्वास भरी है प्रब्रह्म का का भाव भरा हो, हो। उसी का ध्यान हो। गीता में भगवान श्रीकृष्ण पार्थ अर्जुन अर्जुन, से यूं कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मेरे ओंकार अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए ओंकार के स्वरूप का मनन करते हुए देह को को त्यागता है, है। वह व्यक्ति सीधा मुझ ब्रह्म प्राप्त होता है। गीता के कृष्ण वसुदेव और देवकी के के पुत्र नहीं है। गीता कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठा ब्रह्म का अभिनय करने वाला व्यक्ति हैं, जिसकी कल्पना वेद अभ्यास ने महाभारत में की है आओ उस परम प्रभु के निज नाम को श्रद्धा से स्मरण करें और उस निराकार सृष्टा को सर्वत्र अनुभव करें लंबा कर सको दीर्घ कर सको जितना प्रेम श्रद्धा और समर्पण से मीठे मृदु कंठ से प्रभु का नाम ले सको उतना प्रयास करो हर सुमिरण के साथ में हर स्मरण के साथ में हर ब्रह्म के इस ब्रह्मनाद के साथ में प्रभु की वंदना प्रभु के प्रति समर्पण और प्रभु के प्रति प्यार हृदय में भरा हुआ से उठे ये के पास से ये स्वर उठना चाहिए और पूरे मन से केवल एक ही जगह एकाग्रचित होकर प्रभु का स्मरण कौन जाने किसको पता ये सुंदर क्षण आगे फिर कभी मिले ना मिले संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता, के निर्माता समस्त देहधारियों आत्मा में निवास करने वाले परमेश्वर हम उपासक उपासिकाओं को असत्य से सत्य की ओर ले चलो प्रभु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो देह से आत्मा की ओर ले चलो भगवान देह से आत्मा की ओर ज्योति गाया ज्योति हे परम दयामय भक्तवत्सल भगवान हे करुणा वरुणालय परमेश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अज्ञान के अंधकार से मुक्त करके विवेक की प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु जिस प्रकाश को पाकर जिस प्रकाश को पाकर देह और आत्मा के बीच का फासला विदित हो जाए जिस प्रकाश को जिस ज्ञान को जिस विवेक को पाकर संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होने के अनुभव को हम अनुभव कर सके अमृत्योमा अमृत गृत्योर्मा अमृतम हे जगजनी माँ हे संपूर्ण संसार के प्राणी मात्र के पिता परमात्मा हमें मरण धर्मा जीवन से अमरण धर्मा आत्मलोक की ओर ले चलो प्रभु मरण धर्म नश्वर इस जीवन से संसार से देह से उस अनश्वर अविनाशी शाश्वत सत्ता अमृत आत्मा की ओर ले चलो प्रभु ऐसी प्रार्थना ऐसा निवेदन ऐसी हृदय की भावना ऐसी प्राणों की प्यास हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं हे तात, हे समस्त संसार के स्वामी परमात्मा हमारी इस अनुन निवेदन को सुनिए और हमें आत्म कल्याण के पथ की ओर प्रवृत्त कीजिए हमारी आत्मा में ऐसी भावना पैदा कीजिए हमारे सब और ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दीजिए हमारे वातावरण में हमारे सम्बन्धों में हमारे परिवार में हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर सब और उस अध्यात्म के उच्च स्तरीय ब्रह्मानंद को पाने की ललक उत्खंडा और आकांक्षा भर दीजिए प्रभु ताकि इसी जीवन में हम आपके द्वार पहुँच सकें इसी दू आपके द्वार पहुंच सके इन भावों से भरे हृदय इस प्रेम से भरे मनोमस्तिष्क और परमात्मा की आकांक्षा से भरे प्राणों से युक्त रहते हुए अपनी चेतना को देह के बाह भाग पर ले आए प्रयत्न शक्ति को शरीर में ले आए शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों पर ले आए और दोनों हाथों की उंगलियों में गति उत्पन्न करें और दोनों हथेलियों में दर्शन कर लें और दर्शन के उपरांत इस ऊष्मा से पूरे मुखमंडल का स्पर्श कर लें दो तीन बार स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से नीचे देखते हुए सामने देखे योग शिविर साइन सायकालीन प्रथम दिवस की द्वितीय बैठक में आप सभी साधक साधिका उपासक उपासिकाओं का हृदय में स्वागत करता हूं इस बैठक से हमारी साधना का क्रम आरंभ होता है सबसे पहली यह बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि मनुष्य आखिर क्या है जिसे हम काच में देखते हैं जिससे हम वार्तालाप और बातचीत करते हैं जिस देह में हम रह रहे हैं और जिसे हम आदमी कहते हैं आखिर ये क्या है जिसके दो पैर हैं दो आंख हैं दो नाक हैं दो कान हैं मुख है जो बोल रहा है चल रहा विचार कर रहा है जो सौ साल तक इस देह में रह के इस जीवन को जीता है आखिर ये क्या है मृत्यु क्या है जीवन क्या है आना क्या है जाना क्या है और मैं कौन हूं मनुष्य आत्मा और देह के संयोग का नाम है ये जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है चल रहा है बोल रहा है हिल रहा है आत्मा और देह के प्रकृति और पुरुष के संयोग का नाम है आत्मा जब इस देह से जुड़ता है आत्मा जब मां के गर्भ में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है तो मां के द्वारा जो भी पदार्थ खाए जाते हैं उन पदार्थों से आत्मा की देह निर्मित होने लग जाती है और पूर्ण नवमास होने के उपरांत माँ के गर्भ से बाहर आकर बाहर का जीवन जीना आरंभ कर देता है तो पहला बिंदु है कि हम जो लोग बैठे हुए हैं जो साधना करने के लिए साधना सीखने के लिए ध्यान के द्वारा स्वयं को समझने के लिए आए हैं हम सब क्या हैं? हम ये जो दिखाई दे रहे हैं ये नहीं है इस बात को पहले समझ लें तो फिर हम क्या है क्या है हम क्या वो कांच में जो दर्पण में जो दिखाई देता है आदमी वह है हम तो दर्पण में जो व्यक्ति दिखाई देता है उस आदमी से भी पूछा जाए कि क्या ये दर्पण में जो दिखाई दे रहा है यही मैं हूं तो वहां भी एक उत्तर आएगा कि नहीं ये मैं नहीं हूं आपको जो दूसरे लोग पुकार रहे हैं मोहन के नाम से कृष्ण के नाम से रोहित के नाम से राघव के नाम से ये नाम क्या आप हैं नाम भी आप नहीं है जरा भी विचार करेंगे नाम तो आपकी पहचान के लिए आपसे व्यवहार के लिए आपके माता और पिता ने आपके जन्म के बाद में रखा है उससे पहले कौन थे आप तो ये देह हम नहीं है हम देह से पृथक हैं देह से भिन्न है देह से अलग है लेकिन उस रूप में हम कभी अपने आप को महसूस नहीं करते महसूस इसलिए नहीं कर पाते हम उस रूप में अपने आप को इसलिए नहीं समझ पाते इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि अपने भीतर हम कभी जा नहीं पाते हमारा सारा का सारा जीवन बहिर्मुखी है हमारी इंद्रियां दिन और रात बहिर्मुखी रहती है अधिकांश सिवाय नींद को छोड़कर हम बहिर्मुखी रहते हैं और उसके कारण हमारा सारा का सारा भीतर जो संस्कारों का विचारों का जो भी संग्रह है वो सब बहिर्मुखता का है भीतर का वास्तविकता का कुछ भी नहीं है हम जो भी करते हैं बाहर ही बाहर करते हैं दिन रात बाहर ही बाहर हमारा सारा श्रम सारी मेहनत होती है और उसके कारण हम अपने भीतर के वास्तविक व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते आपने वो छोटी सी कहानी सुनी हो एक महिला बीमार हो गई थी और उसका अपना एक बगीचा था रोज वो उस बगीचे के पौधों को पानी दिया करती थी जब बीमार वो हो गई तो उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि अब मैं इन पौधों को पानी न दे पाऊंगी बेटा तुम रोजाना इन पौधों को पानी देना ताकि ये कुमला न जाए इनके फूल मुरझा न जाए इनके पत्ते गिर न जाए ये सूख न जाए ध्यान रखना रोजाना इन पौधों को पानी देना ये बगीचा कहीं कुमला न जाए अब रोज वो बेटा उस महिला का पानी लेकर रोजाना वो उन पौधों के ऊपर छिड़कता रोज एक एक फूल को पानी पिलाता एक एक पत्ते को पानी पिलाता टहनियों को और डालियों को पानी पिलाता लेकिन होना चाहिए ताकि सारे फूल खिले होते सारे फूल सुगंध बांट रहे होते सारे पौधे हरे होते लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए सारे के सारे पौधे मुरझाने लगे, सारे के सारे फूल भी मुरझाने लगे और पत्तियां भी कुमला गई और गिरने लगी उस बच्चे ने दुखी होकर मां के सामने सारा वृतांत कि मैंने रोजाना बड़े प्यार से बहुत प्रेम से और बहुत स्नेह से रोजाना पानी दिया एक एक पौधे को एक एक फूल को एक एक पत्ती को एक एक टहनी और डाली को रोजाना मैंने पानी में डबो डबो कर निकाला और उसके बाद में भी सारे पौधे मुरझा रहे है मैं क्या करूं मेरे कुछ समझ में नहीं आया और उस महिला ने जब अपने बगीचे में आकर देखा तो सारे पौधे मुरझा गए थे सब फूल मृत हो गए थे और सारे उनकी पत्तियां कुमला गई थी उसने पूछा आखिर तूने क्या किया था जरा करके मुझे तो दिखा उसने पानी का वो पतीला लिया और उसमें फूल को डाला फिर निकाला उसमें टहनियों को डाला फिर निकाला पत्तियों को डाला फिर निकाला उसने कहा रे बाबरे पानी की जरूरत न फूलों को नहीं पानी की जरूरत पत्तियों को नहीं पानी की जरूरत टहनियों और डालियों को नहीं है पानी की जरूरत इस वृक्ष के प्राणों को है काश तूने यदि इस पेड़ के प्राणों में पानी डाला होता तो प्राण में पानी डालने से अपने आप फूलों को भी पानी मिल गया होता पत्तियों को पानी मिल गया होता और वृक्ष कभी मुरझाया नहीं होता हमारा जीवन बाहर से मुरझाया हुआ है हमारे जीवन में बाहर बहुत निराशाएं है हम सब मृत्यु से डरे हुए लोग हैं हम सब मृत्यु से भाग रहे हैं हमारी जितनी भी रात दिन की मेहनत है वो सिवाय मृत्यु से बचने के और कोई नहीं हम रात दिन केवल एक ही योजना में लगे हुए हैं कि मृत्यु को दूर से दूर किया जाए जरा भी बीमार होते हैं तो हम तत्काल डॉक्टर के पास में जाते हैं और दवाई लेकर आते हैं कहीं मौत न आ जाए हमें सामने कोई बस आ रही हो तो तत्काल हम अपनी साइकिल को एक तरफ घुमाते हैं कहीं मौत ना आ जाए रास्ते में काटा पड़ा हो तो हम तत्काल पैर को एक तरफ घटाते हैं कहीं मौत ना आ जाए हर जगह हम एक ही काम करते हैं मृत्यु से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक न एक दिन मृत्यु को आना ही है क्योंकि हमारी सारी की सारी कोशिशें जो बाहर की होती हैं, वो देह पर होती हैं, जैसे वो नासमज बालक फूलों को पानी में डिबो कर निकाल रहा था पत्तियों को और वृक्ष के ऊपर के टहनियों को पानी से निकाल रहा था ऊपर की टहनियों में पानी देने से कुछ भी ना होगा फूलों पर पानी छिड़कने से कुछ भी नहीं होगा पानी की जरूरत है वृक्ष के प्राणों को उसकी जड़ों को उसके उसकी जड़ों को यदि पानी मिलेगा तो अपने आप फूल भी खिलेंगे पत्तियां भी हरी रहेगी और वृक्ष भी हवा में वृक्ष भी जमीन पर नाचता होगा और सब और सुगंध बांटता हुआ रहेगा यदि हमें भी ये बात समझ आ जाए जो उस महिला के समझ में आ गई थी और उस अभी अभी नए नवेले उस महिला के बैठे की बात समझ में नहीं यदि हम भी भीतर प्राणों में दवाई डालना शुरू करते हैं। यदि हम भी भीतर उतर जाएं आंखों को बंद करके भीतर जाएं वहां सुरक्षा करना वहां योजना बनाना वहां मृत्यु से बचने की तैयारी शुरू कर दें तो हम भी बाहर मृत्यु से बच जाएंगे हम भी भीतर से यदि जान लेंगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे बाहर हम मृत्यु से बचने के हजारों कितने ही उपाय करते रहे लेकिन बाहर कितने भी उपाय हम कर लेकिन ले फिर भी मृत्यु से नहीं बच पाएंगे मृत्यु से नहीं बच पाएंगे लेकिन भीतर जाएंगे तो हम मृत्यु से बच जाएंगे क्योंकि मृत्यु के बचने का जो तरीका है मृत्यु को पार करने का जो रहस्य है वो रहस्य केवल भीतर ही उस रहस्य का वेद केवल भीतर जाकर ही खुलता है दूर कहीं से आए एक साधक एक साध्वी के घर का मेहमान हुआ और उस साधक प्रात काल जब वो उठा सूर्य अभी अभी आया ही था धरती पर और सब ओर प्रकाश की ऊषा छाई हुई थी पेड़ों और पत्तों और फूलों और कलियों से ओस की बूंदें लटकी हुई थी और सूर्य की रश्मियों से स्वर्ण जैसी चमक रही थी कल कल चल चल करती नदिया बह रही थी और झरने मधु संगीत गा रहे थे और भगवान का गीत गुन रहे थे नाच अद्भुत दृश्य उसने उस साध्वी की कुटिया के आसपास खेतों में नदी में और गिरते झरने में और उस बगीचे में देखा उससे तो रहा ही नहीं गया उसने जोर से बोला कि साध्वी तुम भीतर क्या कर रही हो बाहर आओ देखो बाहर कितना आनंद और अहलादित और हृदय को प्रेम और परमात्मा के प्रति श्रद्धा से भर देने वाला वातावरण बना हुआ है देखो कितना सब ओर से परमात्मा का अमृत बरस रहा है तुम भीतर कमरे में घर में बैठे-बैठे क्या कर रही हो उस साध्वी ने उस साधक की बात सुनकर बड़ी प्यारी बात कही बोला सादत तुम ही भीतर आ जाओ तुम बाहर क्या कर रहे हो बोले बाहर परमात्मा का प्रेम बरस रहा है परमात्मा की कृपा बरस रही है सब ओर से देखो ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें नाच रही है तितलियाँ फूलों पर नृत्य कर रही हैं और भवरे गीत गा रहे हैं तुम बाहर आकर एक बार देखो तो सही नदिया गीत गा रही हैं कल कल चल चल बह रही हैं और झरनों ने तो संगीत छेड़ रखा है कोयले भगवान के गीत गा रही है स्मरण कर रही तुम बाहर आओ साध्वी ने कहा साधक तुम ही भीतर आ जाओ तुम्हारे संगीत से तुम्हारे गीतों से और तुम्हारी बाहर की सुंदरता से मेरे भीतर की रौनक कहीं ज्यादा तुम्हें तो बाहर एक ही सूर्य दिखाई दे रहा है मेरे भीतर तो न जाने अनगिनत सूर्य प्रकाशमान है मेरे भीतर तो न जाने कितने वाद्य यंत्र बज रहे हैं। मेरे भीतर तो न जाने कितनी अमृत की गंगाए बह रही तुम ही साधक भीतर जाओ बात बहुत छोटी सी थी भीतर जो है वो बाहर कुछ भी नहीं उसके मायने तो हम भीतर चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में भीतर क्या है जो भी बाहर है श्वेत केतु अध्ययन करके जब पिता के घर लौट कर आया तब तो पिता ने श्वेत केतु से एक प्रश्न किया पुत्र क्या उसे जान लिया उसे जानकर आया हो जिसे जान लेने के बाद में संसार में कुछ जानने योग्य नहीं बसता है उसे जाना तुमने स्वत के तू तो घबरा गए उसने तो पहली बार ये बात सुनी कि ऐसी भी कोई चीज होती है जिसे जानने के बाद में कुछ और जानने योग्य बचता नहीं पिता आरुणी ने कहा पुत्र यदि उसे नहीं जाना तो सारा जाना हुआ सब व्यर्थ सब धूल सब कक, सब मिट्टी हो गई और उसे जान लिया उसे समझ लिया तो सारा जाना हुआ सार्थक हो गया उसे नहीं जाना तो सारा जाना हुआ व्यर्थ हो गया सारा पाया हुआ मिट्टी हो गई सारा जिया हुआ धूल हो गया और उसे समझ लिया तो समझो कि ना समझा हुआ भी समझ में आ गया कहते तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ बोले ऐसा कोई पाठ है अवश्य ही मेरे गुरु जानते होते तो मुझे जरूर पढ़ाया पढ़ा देते लेकिन अवश्य मेरे गुरु भी नहीं जानते हैं इसलिए वो नहीं पढ़ा पाए कृपा करके आप ही मुझे वो पाठ पढ़ा दीजिए जिसे जान लेने के बाद में पढ़ लेने के बाद में और कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता आरुणी ने कहा पुत्र जाओ और एक गिलास पानी का भर के ले आओ और साथ में एक नमक की डली भी ले आते लिया एक गिलास पानी का और साथ में नमक की डली लेकर तो आया आरुणी कहते हैं पिता कहते हैं पुत्र इस नमक को पानी में डाल दो नमक को पानी में डालने के बाद में बेटा इसको भूल दो अब इस नमक को ठीक से इस पानी से अलग करने की कोशिश करो इस नमक को पानी से अलग करो वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए पानी में नमक घुल गया अब कैसे अलग किया जा सकता है बोले यह तो असंभव है पानी से नमक को अलग नहीं किया जा सकता पानी के हर एक कण में नमक पहुंच गया है ने कहने लगे कि बेटा इसी प्रकार से संसार के हर एक कण के अंदर परमात्मा पहुंचा हुआ लेकिन उसे लेकिन उसे इन चरण चक्षुओं से अलग नहीं किया जा सकता उसे हाथों से अलग नहीं किया जा सकता उसे जिवा से अलग नहीं किया जा सकता उसे विवेक से समझा जा सकता है उसे विवेक से अलग किया जा सकता है उसे अलग केवल हंस कर सकता है उसे अलग केवल हंस ही कर सकता है जिसके पास में अलग करने की कला है अलग करने की विद्या है अलग करने का तत्व ज्ञान है वो कर सकता है पानी को जहां से भी चखोगे वहां पर नमकीन होगा नीचे से सको ऊपर से सको इधर से चखो उधर से चखो संसार में जहां पर भी पहुंचोगे जहां पर भी जाओगे जिस चीज को भी देखोगे जिसको भी उठाओगे वहां पर परमात्मा विद्यमान मिलेगा वहां पर वो चेतन महान सत्ता विद्यमान मिलेगी संसार की हर वस्तु मात्र में हर कण के अंदर गति है और गति बिना गतिदाता के होती नहीं मेरा हाथ हिलता है तो मैं हिलाने वाला पीछे बैठा हूं इसलिए ये हाथ हिलता है मेरा हाथ हिलता है तो इसलिए हिलता है क्योंकि मैं हिलाने वाला हूं मेरी पलकें झपकती है तो इसलिए झपकती हैं क्योंकि मैं पीछे बैठा हूं ये पंखा चलता है तो इसलिए चल रहा है क्योंकि पीछे विद्युत है पीछे इसके बिजली है अगर बिजली नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा पंखा बूढ़ा होता है पंखा जवान होता है पंखा बनता है तो पंखा एक दिन मिटता है पंखा जहां से आता है लोहे से बनकर आता है एल्यूमिनियम से बनकर आता है पंखे के पार्ट्स पीतल से बन के आते हैं एक दिन जब पंखा बूढ़ा होता है कबाड़ी के द्वार चला जाता है मृत्यु को प्राप्त होता है तो इसके सारे पार्ट इसके सारे पूर्जे ठीक वैसे ही अपने अपने कारणों में चले जाते हैं लोहा लोहे में पीतल पीतल में और एल्यूमिनियम में चले जाता है लेकिन बिजली नहीं मिट्टी बिजली तो फिर भी वैसी रहती, पंखा बदल जाता है पंखा बनता बनता और मिटता है, क्योंकि बनता है क्योंकि वही मिटता है और जो बना है उसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है उसको तो मिटना ही है ये देह भी आती है संसार में तो एक दिन जाती है ये देह भी निरंतर बदलती जा रही है ये भी कभी बालपन में तो थी तो आज जवान है और कल फिर बूढ़ी हो जाएगी देह भी बदलती जा रही है लेकिन आत्मा नहीं बदलगा आत्मा, आत्मा, आत्मा बालक नहीं हो सकता क्योंकि जवान वह होगा हो हो जो बूढ़ा होगा और बूढ़ा वह होगा हो जो बालक होगा बालक वह होगा हो हो जो जवान होगा क्योंकि आत्मा न जवान होती न बालक होती और न ही बूढ़ी होती वो तो स्वभाव से एक जैसी सदा उस वो अपरिवर्तनशील है तो गति जो हो रही है गतिमान हर वस्तु निरंतर बदलती जा रही है निरंतर परिवर्तनशील लेकिन गति की ओट में गति का देने वाला विद्यमान है तो ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरे सामने जो आप सब बैठे हैं ये सब शरीरों में जो गति है इन गतियों के पीछे ही आप लोग बैठे हुए हैं ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये शरीर आप नहीं हो पंखा बिजली नहीं है और ये जो संसार है ये संसार परमात्मा नहीं है मिट्टी परमात्मा नहीं है जल अग्नि वायु परमात्मा नहीं है जैसे पंखा अपने कारण में चला गया वैसे देह के ये जो स्थूलता है ये जो पृथ्वी तत्व है ये पृथ्वी तत्व भी माटी हो जाएगा इसमें जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में समा जाएगा और इसमें जो जलीय तत्व हैं, जिसने इस शरीर को बांध रखा हैं, ये जलीय तत्व भी जल में समा जाएगा और ये देह मुट्ठी पर राख हो जाएगी और हड्डियां खात होकर फिर मिट्टी में मिल जाएगी जैसे इस पंखे को इस पंखे की मृत्यु होने के बाद में इसके लोहे को लोहे में पिघला देते हैं तांबे को तांबे में पिघला देते हैं और एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में पिघला कर फिर से नया पंखा बना देते हैं फिर से ही आपकी देह जो मिट्टी हो जाएगी फिर से ये देह जो पंचभूतों में समा जाएगी फिर से भगवान इसकी नई देह बना देगा और उसमें फिर किसी और आत्मा को बेच देगा इस बात को समझ लेना है ये जो बदल रहा है वो शरीर है और वो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं वो बदल रहा है वो इस बदलने वाले के भीतर बैठा हुआ है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा जो ये सारे परिवर्तन का दृष्टा है जिसने घड़े के जन्म को भी देखा था जिसने घड़े की जवानी को भी देखा था और जिसने घड़े के मृत्यु को भी देखा था जिसने घड़े के निर्माण को देखा था जब मिट्टी जमीन से कुमार उठा कर लाया और कुमार ने उसको रोंदा और के बाद में उस मिट्टी को फिर चाप पर चढ़ाया और फिर डंडे से घुमाया और उसी मिट्टी से एक घड़ा बना दिया एक मटकी बना दी और उस घड़े और मटकी को खूब ठोक फीट के बड़ा सुंदर बना दिया और फिर उसे अग्नि में पका लिया और पकाने के बाद में फिर उसमें पानी भर दिया और धीरे धीरे वही मिट्टी वही मिट्टी जो इतने रंग इतने रूप इतना बदलाव झेलती हुई आ रहे हैं एक दिन वही धीरे धीरे ऊपर उप, से उसके रेत उतरने लगी उससे मिट्टी उतरने लगी और एक दिन आया कि वो पानी को धारण भी नहीं कर पाए पानी बह गया और मिट्टी मिट्टी हो गई एक दिन आएगा उस दिन यह देह इस आत्मा को धारण नहीं कर पाएगी और उस दिन ये देह आत्मा नहीं चाहेगी इससे बाहर जाना लेकिन फिर भी इस देह की ताकत नहीं होगी देह का सामर्थ्य नहीं होगा शरीर की शक्ति नहीं होगी कि वो उस आत्मा को रोक ले अपने भीतर तो एक दिन वह आत्मा तो इससे बाहर के निकल जाएगी और ये देह माटी से माटी में चली जाएगी तो ये बात समझ लेनी जैसी है हमें भीतर ही जान का खोजना है भीतर से ही स्वयं को समझना है बाहर नहीं भटकना है तो पहली बात तो ये ध्यान में ले ले आज से ही इसे समझना शुरू करेंगे तो बीच के दिनों तक रोजाना इसका चिंतन और मनन करेंगे बाहर भी जैसे बता रहा हूँ वैसा ही आप ख्याल करेंगे चीजों में देखेंगे तो ये बातें चिंतन और मनन से समझ में आएगी तो भीतर वैसा खोज पाओगे तो एक तो आज से ही जैसे आप घर जाओ और काच में अपनी शकल देखो तो प्रश्न करना है जो काछ में आपको दिखाई दे उससे कि ये कौन है जो मुझे इस दर्पण में दिखाई दे रहा है दर्पण में जो भी दिखाई दे रहा है उससे प्रश्न करना है कौन है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है इस बात को ऐसे ही मत लेना काज के सामने समय लगाना और देखना ध्यान से फिर रहस्य खुलेगा फिर पढ़ते जैसे प्याज देखा है ना आपने प्याज की परत के नीचे परत परत के नीचे परत परत के नीचे परत और अंत में जाकर सारी पड़ते सारे खोल सारे आवरण सब उतर जाते हैं अंत में मिच्ची आ जाती है मिच्ची को भी फोड़ोगे तो तोड़ोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा ये जो देह है जब आप कांच में देखोगे तो कई चीजें आपके सामने आएगी आप पूछोगे कौन है ये सबसे पहले नाम आएगा मोहन हूं मैं पूछोगे काच में दिखाई दे रहा है कौन हूं मैं सबसे पहले आएगा मोहन हूं फिर पूछना मोहन मैं फिर भीतर से उत्तर आएगा भीतर से जो उत्तर आए उस उत्तर को सुनना वही उत्तर महत्वपूर्ण तो होगा मैं मोहन भीतर से उत्तर आएगा नहीं तुम मोहन नहीं हो मोहन तो इस शरीर का नाम है इस देह का नाम है इस देह की पहचान है ये मोहन है ये देह मोहन है ये देह देता मोहन तो क्या मैं देह हूं यदि नाम में नहीं हूं नाम देह का है तो फिर मैं क्या देह हूं फिर पूछो अपनी देह से अब देह के अंगूठे से पूछो क्या मैं ये अंगूठा हूं करो सम्मान, करो बातचीत अपनी ही देह के इस अंगूठे से क्या मैं ये अंगूठा हूं ये अंगूठा कुछ बोलेगा आपसे भीतर से उत्तर आएगा आत्मा खुद कहेगा नहीं मैं अंगूठा नहीं हूं क्योंकि अंगूठा तो कट जाता है उसके बाद में भी मैं पूरा होता हूं अगर पंखे की एक पकड़ी का थोड़ा सा भाग कट भी जाए तो क्या बिजली कट जाएगी कि बिजली पंखे को नहीं चला पाएगी बिजली फिर भी पंखे को चलाएगी कटा पंखा है खंडित पंखा हुआ है बिजली खंडित नहीं हुई खंडित देह हुई है खंडित शरीर हुआ है आत्मा खंडित नहीं हुई आत्मा अब भी पूरा है जैसे बिजली पूरी अधूरा पंखा हुआ है अधूरी देह हुई उठाओ छुड़ और काट दो इस समेगा और काट कर देखो फिर क्या कटा यह शरीर कटा यदि शरीर के कटने से मैं नहीं कटा कटाऊ तो फिर मैं शरीर से अलग हूँ और यदि शरीर के कटने से ही मैं कट गया हूं मेरे भीतर मेरा अनुभव मेरा आत्मा कहता है कि मैं कट गया आधा हो गया तो फिर तो फिर तो मान ही लेना होगा कि देह रही मैं हूं लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यह मेरी बात नहीं मेरा अनुभव नहीं अब तक के साधना के इस द्वार में प्रवेश करने वाले हर एक का अनुभव है और आप भी उतरोगे तो यही पाओगे मैं कह रहा हूं हमसे पूर्व के कह गए इसलिए नहीं आप देखोगे अपनी आंखों से तो यही पाओगे तो अंगूठा भी कट गया उंगलियों को भी आप अलग करके देखो फिर पूछो तकने तक के पैर को काट दो को काट दो को काट दो जंगा तक के भाग के काट दो काटते जाओ दूसरे पैर को काटो जंगा तक के भाग को काट बाएं हाथ को काटो कंधे तक के हाथ को काट दो क्रमश एक एक एक अंग को काटते जाओ और देखो क्या मैं कट रहा हूं या शरीर कट रहा है क्या मैं बिजली कट रही हूं या पंखा कट रहा है मैं आत्मा कट रही हूँ या शरीर कट रहा है और शरीर के कटने से दुख दर्द क्या मेरे को हो रहा है शुरू में होगा क्योंकि आपका और शरीर का बड़ा गहरा तादाद में है आत्मा और शरीर का बड़ा गहरा संबंध है जो आपने मैं मेरे का बना रखा है मेरा शरीर है। और जैसे ही आप ये काम करना शुरू शुरू करेंगे धीरे धीरे आपकी जड़ता टूटेगी धीरे धीरे आपकी बेवशी दूर होगी धीरे धीरे आपके भीतर की मोर्चा और भीतर होश भीतर जागरूकता भीतर सावधानी जन्म लेगी और वही सावधानी आपको अध्यात्मा की ओर परमात्मा की ओर आत्मा की ओर प्रवृत्त करेगी तो ये प्रयोग एक छोटा सा प्रयोग आज हम करेंगे ताकि आज से ही हमारी ये बैठक ये बैठक आपको साधना के द्वार में प्रवेश दिलाए और आप काम शुरू कर दें काम आप ही को करना पड़ेगा आपका काम आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि मैं गुड़ को उससे गुड़ गुड़ गुड़ के के मिठास मिठास का का पता पता मुझे लगेगा आपको नहीं लगेगा आपको आपको नहीं भी यदि लगाना है कि गुड़ कैसा मीठा होता है तो फिर इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि उठना होगा गुड़ खरीद के लाना होगा और गुड़ को अपने होठो पर रखना होगा और जीव् से उसे चखना होगा तब जाकर पता लगेगा इतना तो आपको करना पड़ेगा गुड़ में ला सकता हूं गुड़ में ले आऊंगा इतना कष्ट मैं कर दूंगा आपके लिए लेकिन चखना तो आपको ही पड़ेगा होटू में भी मैं रख दूंगा आपके होटो तक भी गुड़ में पहुंचा दूंगा लेकिन फिर भी चखना तो आपको ही पड़ेगा अनुभव तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा मेरे अनुभव से आपका काम आपकी साधना की सिद्धि नहीं होगी तो मैं तो एक दया आपको दे रहा हूं इस दिए को आपको लेकर आगे बढ़ना है जितना आप इस दिए को लेकर आगे बढ़ेंगे इसका प्रकाश आगे आगे सरकता जाएगा प्रकाश आगे सरकेगा तो आगे की उपलब्धियां आपको उपलब्ध होने लगेंगी और दिये को यदि एक ही जगह लेकर बैठ गया तो ध्यान रखना दिया बलि आपके पास में हो ज्ञान बली में आपको दे दूं प्रयोग भली में आपको करवा दूं विवेक और तत्व ज्ञान की बातें भले मैं आपको समझा दूं, लेकिन फिर भी बदलाव आपके भीतर कुछ भी नहीं होगा इसलिए मेरा कहना है इस दिय को इस ज्ञान की बात को इस विचार को इस विचार के अनुसार आपको करना होगा प्रयास प्रयत्न तभी आगे पहुंच पाओगे ये ज्ञान ही प्रकाश है ये ज्ञान ही दीपक है और इस ज्ञान के दीपक इस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में इस ज्ञान में जो संदेश है इस संदेश पे चलोगे तो पहुंच पाओगे जहां पहुंचने की बात मैं कह रहा हूं तो एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे और प्रयोग के लिए आप अपने आप को तैयार कर ले पांच दिनों तक आपको पूरी तरह मुझे समर्पित कर देना है यदि साधना में सफल होना है यदि स्वयं को जानना और समझना है मैं जैसा कहूं वैसा पांच दिन आपको करना है पांच दिन तक मुझे समर्पित अपनी सारी पद्धतियां सारी मान्यताए सारे कंडा डोरा ताबिज कंठिया और सारे गुरु मंत्र दूसरी जगह रख लेना पांच दिन तक मेरी बात मान लेना मैं जैसा कहू वैसा कर लेना पांच दिन उसके बाद में आपको काम की लगे ये बातें तो अपनाना नहीं तो किसी कुए में या कहीं छोड़ देना लेकिन पांच दिन जरूर अपनाना इसे पांच दिन तक केवल मेरे ही नाम का कुआ अपने भीतर खोदना है अब तक के जितने भी कुए खोदे हैं अधूरे हैं और कुओं को खोदने से भीतर अमृत और ज्ञान का शोध आपको नहीं मिला है उनकी परवाह मत करो उनसे अब तक भी नहीं मिला है तो आगे उनको छोड़ दो अभी पांच दिन केवल यही कुआ खोदना है जो मैं कह रहा हूं आप इस प्रकार से बैठ जाएं कि आप लेट सकें इस प्रकार से बैठ जाएं कि आप लेट सकें ये माताएं थोड़ी थोड़ी इधर हो जाएं। ऐसे टेढ़े हो जाएं। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी नीचे आ जाएं। आपको फोटो लेना है इसको ऐसे कर लेना और यहां से ले लेना ठीक है बाकी वो ले लेंगे आप लेटेंगे तब तो, ठीक है लेटते समय बैठते समय हाँ लेट जाएं आप लेट जाएं। पूरी तरह लेट जाएं और अपने अपने चश्मा को उतार दें और ये प्रकाश लाइट ले लीजिए बाद में बंद कर दें बाद में कर दीजिए बंद लेट जाइए आप लेट जाइए किसी का हाथ किसी के हाथ को न छूता हुआ हो यह ध्यान रखें किसी का पैर किसी के पैर को न छुए और सारी देह का भार केवल जमीन पर हो बहुत कोमलता से दोनों आंखें बंद कर लें नेत्र बंद कर लें और पूरी देह के भार को जमीन पर छोड़ दें पृथ्वी पर छोड़ दें देह के किसी भाग में कोई अकड़ जकड़ ना हो कहीं कोई खिंचाव तनाव ना हो पूरी देह के भार को जमीन पे छोड़ दें, पूरी देह को निर्भर अनुभव करें जैसे कोई देह को आपने कहीं से पकड़ा ही ना हो सब जगह देह की नस नाड़ियों से मांसपेशियों से उंगलियों से पैरों से मस्तिष्क से चेतना को खेच लें कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें कलाइयों को ढीला छोड़ दें उंगलियों को ढीला छोड़ दें बिल्कुल कमर को सहज कर लें घुटनों को एकदम सहज कर लें एडियो से पंजों को एकदम छोड़ दे ढिला कहीं कोई खिंचाव कहीं कोई तनाव बिल्कुल भी ना हो अब भीतर से स्वयं को जागा हुआ महसूस करें, अनुभव करें देह मेरी सो गई है देह सो गई है लेकिन मैं भीतर जागा हुआ हूं मैं भीतर जागी हुई हूं मेरा पैर शांत हो गया है मेरे घुटने शांत हो गए हैं मेरे हाथ शांत हो गए हैं मेरी पूरी बॉडी पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है शांत हो, हो, हो गया है पूरा शरीर शांत हो गया है संपूर्ण देह शांत हो गए हैं अब प्रयोग प्रारंभ करेंगे जिसके द्वारा देह और आत्मा की पृथकता को अनुभव किया जा सके मैं देह हूं या नहीं हूं इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए प्रयोग करेंगे ध्यान द्वारा कल्पना कीजिए कांच के सम्मुख अपने आप से पूछिए दर्पण के सामने अपने आप से पूछिए कि आप क्या वह हैं जो दर्पण में दिखाई दे रहा है कांच में दर्पण में स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर को सुनिए क्या मैं यह नाम हूं उत्तर आएगा नहीं नाम में नहीं हूं नाम तो देह का है नाम तो शरीर का है नाम तो पहचान के लिए माँ बाप ने बचपन में रखा था नाम में नहीं हूं मैं नाम से भिन्न हूं नाम से पृथक हूं तो क्या मैं ये नाम जिस देह का है यह देह हूं ये देह में हू लेकिन भीतर से आत्मा स्वीकार नहीं करता कि मैं देह हूं भले आत्मा हम समझ नहीं पा रहे हो अंदर से कि मैं सेह हूं या नहीं हूं लेकिन आत्मा इसे स्वीकार नहीं करता कि मैं देह हूं क्योंकि जब मेरा अंगूठा कट जाता है तब भी मैं पूरा अपने आप को अनुभव करता हूं तब मैं नहीं कट जाता अंगूठा कट जाता है तो क्यों नहीं आज इस देह को अलग करके ही देखा जाए पता लगा ही लिया जाए कि आखिर में देह हूं या देह से अलग हूं तो उठाओ एक छुरी उठाओ एक छुरा और हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़कर छुरी से अलग करो काटो इसको लेकिन साथ में देखते जाना है साथ में परीक्षा करते जाना है साथ में महसूस करते जाना है कि ये अंगूठा क्या मैं हूं ये दर्द क्या मुझे हो रहा है या केवल देह पर दर्द हो रहा है हो सकता है सुरु में आपको दर्द हो झिझक हो आप घबरा जाए घबराना मत चिंता मत करना कुछ भी नहीं होगा क्योंकि देह तुम होक नहीं हो तुम इसका पता लगा रहे हो और देह यदि तुम होंगे तो कट जाओगे और नहीं होंगे तो पता तो जाएगा और अब तक कितनी बार आपने बाल कटाए कभी अनुभव हुआ कि मैं कट गया कितनी बार आपने अपनी देह की कोशिकाओं को नहा नहा कर साबुन लगाकर देह से हटा दिया कभी अनुभव हुआ कि मेरी कोशिकाएं टूट गई हैं और मैं अधूरी हो गई अधूरा हो गया कभी आपने कितनी बार आपने अपने पैरों के हाथों की उंगलियों के नाखून काटे कभी लगा आपको कि मैं कट गया हूं आज भी प्रयोग किया जाए तो उठाओ छुरी और दाहिने पैर के अंगूठे को काटो चलाओ छुरी धीरे धीरे चला दर्द होगा क्योंकि ये पुराना तादात्म्य का संबंध आपने बनाया है देह को आपने मैं जो मान लिया है, इसको काटो नहीं कट रहा है अड्डी बीच में आ गई तो फिर कुलारा उठाओ जो आपके पास में रखा है और आपके पास में दस पंद्रह प्लेटें रखी हैं, एक प्लेट में इस अंगूठे को हथौड़े से जोर से मारो कुल्हाड़े से और अंगूठे को अलग करके प्लेट में रख दो अब दूसरी उंगली को खटाक से अलग करो अनुभव करो जो अंगूठा कट गया है वहां कैसा लग रहा है क्या आप कट गए हैं या आपको शरीर कटा हुआ महसूस हो रहा है अलग कर दो फिर उंगलियों को ऐसा करके पांच उंगलियों को काट दो तो और एक तरफ प्लेट में रख दो तो। अब आगे बढ़ो टखने तक एड़ी के ऊपर के टखने तक कुल्हाड़े से टखने तक के भाग को काटो काटो एकदम जोर से काटो। काटो जोर से एक तरफ रख दो प्लेट में अब ऊपर आ जाओ और भी अब इस छुरी से इस छुरी से ये जो आपके घुटने टकने तक का काटा है यहां से यहां से इस त्वचा पर चीरा लगाओ और इस चीरे को सीधा जंगा के मूल तक ले आओ और यहां से गोल इस सारे चर्म को काटो और इस चमड़े को उतार के एक दूसरी थाली में रख दो अब देखो मांस ही मांस निकल गया है कुछ रक्त भी बह रहा है बहने दो घबराओ मत तुम देखो देखो तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है तुम अधूरे हो गए कट गए हो क्या या तुम पूरे हो केवल देह पर अनुभव हो रहा है अब खून निकल रहा है हो सकता है तुम छू भी नहीं पा रहे हो घबरा रहे हो कोई नहीं घबराओ मत सब और मास मास निकला जा रहा है उठाओ रहना, सतर्क और सावधान रहना क्योंकि तुम्हें आत्मा को देह से पृथक जीव अनुभव करना है इसका वास्तविकता का पता लगाना है सत्य क्या है उसे जानना है और कोई कल्पना नहीं करना है जैसे कह रहा हूं वैसे चलते जाना है घुटने से अलग कर दो पिंडली को एक तरफ रख दो अब इस कुलाडे से जंगा के पास के पास भाग को काटो तीन चार पांच आठ कुल मारो थोड़ा थोड़ा करके जैसे पेड़ कटता है वैसे जैसे कोई पेड़ की शाखा कट जाती है वैसे जंगा को काट के एक तरफ रख दो क्या अनुभव हो रहा है देखो रक्त बह रहा है मांस निकल गया है, है, हड्डी बीच में हैं। देखो, एक एक दो। अब आप अनुभव कर रहे हैं देह एक टांग पूरी कट गई लेकिन फिर भी आप अनुभव करने वाले पूरे हैं अधूरे नहीं पूरे हैं फिर भी आप वैसे के वैसे हैं, जैसे देह के पूरे होने पर थे देह के न कटने पर थे महसूस करो इसे अब कुल्हाड़े को दूसरे पैर पे ले आओ और घुटने पर और अंगूठे पे मारो अंगूठे को काट के अलग कर दो उंगलियों को काट के अलग कर, टकने तक के बाघ को काट के अलग कर दो और यहां से छुरी उठाकर चीरा सीधा जंगा तक की चरमे पर लगाओ सारे चमड़े को उथेल करके अलग कर दो दर्द होता है तो होने दो देखो ये दर्द इस शरीर पे हो रहा है या आप में हो रहा है आप इस दर्द से अलग हो या दर्द मय हो दर्द आपके भीतर हो रहा है या देह पे हो रहा है देखो इसे तक के भाग को अलग करो कुल से काट डालो इसको और सामने की थाली में रख दो जिसमें जिसमें है, हैं, पैर और और टकने रखे हुए अब इसी से जंगा के पास से अलग करो जंगा को मूल से काटो और एक तरफ डाल दो अब देखो अपने देह को अनुभव करो अब आप जंगाओं के नीचे कुछ भी नहीं आपके पास सारे पैर टकने घुटने सब काट दिए गए थालियों में रख दिए हैं और आप यहां से अपने को कैसा अनुभव कर रहे हो शरीर को लेकिन क्या आप कट गए हो ये साथ ही साथ अनुभव करना है सजग रहना जागते रहना सो मत जाना नींद में मत चले जाना आगे आओ आगे लाओ इस कुले को और कमर तक के भाग को काटो जैसे वृक्ष को काटते हो कुरा कुतरा करके काट के देखो कैसा लगता है क्या तुम कटते हो या शरीर कट रहा है पंखे की पंखुड़ियां कट रही है या बिजली कट रही है महसूस करो कमर तक के भाग को काट दो अंग अंग को सब अंगों को काट दो सारे गुप्त गुप्तांग सबको सब कुछ भी नहीं बचना चाहिए देखो वहां पर क्या ये अंग मैं हूं या इन अंगों से मैं अलग हूं आपको अनुभव होगा ये अंग मैं नहीं हूं यदि अंग आप नहीं हो शरीर आप नहीं हो तो स्त्री भी आप नहीं हो पुरुष भी आप नहीं हो बालक भी आप नहीं बूढ़े भी आप नहीं जवान भी आप नहीं युवक भी आपने, युवती भी आपने, सुंदर भी आपने, नहीं भी आपने। काटो इस कमर के तक के भाग को काट काट कर एक तरफ रख दो अब इस कुलड़े को आगे लाओ और हाथों की उंगलियों को काटो बाएं हाथ की उंगलियों को काटो उंगलियों को काट कर दाइने हाथ से अलग कर दो फिर हाथ के टकने तक काटो और फिर इसको और ऊपर लाकर कुल्हड़े को कोहनी पे मारो और कोहनी से अलग करो अब बाएं हाथ को कंधे से काट दो कंधे से काटकर इस पूरे हाथ को अलग थाली में रख दो अब उठाओ ये छुरी और दोनों आंखों को निकालो अब तक आप आंखों से देख रहे थे ना महसूस कर रहे थे क्या इन आंखों को निकाल कर देखो क्या आंखों को निकालने के बाद में भी आप देखते हो क्या अनुभव करते हो निकालो आंखों को गाड़ के निकाल कर रखो प्लेट में दूसरी आंख को निकाल लो नाक को काट लो रखो एक तरफ कान को काट कर रखो एक तरफ दूसरे कान को दोनों होठों को ऊपर से काटो पूरे दांतों को काट के एक तरफ रखो पूरी बती को, जिब्बा को काट के रखो अब क्या बोल पा रहे हो बोल नहीं पा रहे हो लेकिन क्या बोलने वाले को अंदर महसूस कर रहे हो पंखा कट गया है पंखुड़िया कट गई हैं, पंखुड़िया हट गई हैं, लेकिन बिजली है तो फिर भी पंखे के बीच की जो धड़ है वो घूम रहा है अब का हवा नहीं दे रहा लेकिन घूम तो रहा है बिजली है इसलिए अब आपके होट हिल नहीं रहे आपकी जीवा हिल नहीं रहे अब आपकी आंखें आलखे झपक नहीं रही लेकिन फिर भी इन पलगों को जबगाने वाले तो भीतर हैं, होटलों को हिलाने वाला तो पीछे बैठा है जैसे बिजली पंखे के भीतर बैठी है अनुभव करो इसको अब इस को मस्तिष्क पर मारो माथे पर मारो और माथे को अलग करो ध्यान रखना अलग कहीं मन को नहीं ले जाना है मन एक ही जगह रहना चाहिए एक ही काम करना है इस समय और कोई काम नहीं करना है सजग रहना जागरूक रहना और सावधान रहना कहीं सो मत जाना कुलाड़े को उठाओ और मस्तिष्क में मारो ऊपर की आधी खोपड़ी को ललाट तक को भोरे तक की खोपड़ी को अलग करो काटो इसको देखो बीच में क्या दिखाई दे रहा है और आगे लाओ अब आंखों तक के भाग को काटो इसको भी अलग रखो और आगे लाओ और गर्दन तक के भाग को काट दो और अनुभव करो कि आपका मस्तिष्क कटा है आप कट गए हैं आपकी गर्दन कट गई है कि आप कटे हैं या गर्दन कटी है अनुभव करो अब इस कुलड़े से गर्दन के नीचे के भाग को काटो बाएं कंधे को काट लो और जैसे पेड़ को कुतरा कुतरा काटते हो वैसे दाहिने हाथ से पूरे धड़ को कुतरा कुतरा काटो यहां से छ्रे उठाकर सीधा बीच में धड़ के से चलाओ और इस चमड़े को खेच कर अलग कर लो और हड्डिया निकल गई पसलियां और मांस निकल गया तो कुड़े से काट काट कर जैसे कोई कोई हलाल करता है किसी पशु को वैसे अलग अलग करो काट काट के अलग कर दो आधा दड़ पूरा कुतरा पुतरा करके एक तरफ कर दो अब दोलाड़े से बाएं हाथ के कंधे पर मारो जिसे आप काट रहे हो अलग कर दो अब इसी कुड़े से उठाकर कर को पे मारो अलग करो अब आपका हाथ मुड़ता नहीं कैसे काटोगे लेकिन पूरी देह कट गई है क्या आप अपने आप को कटा हुआ अनुभव कर रहे हैं या पूरा अनुभव कर रहे हैं यह देह को कटा हुआ अनुभव कर रहे हैं अनुभव कीजिए अब देखिए एक सामने से एक आदमी आ रहा है साथ में एक बोरी लेकर आ रहा है। इस आदमी को देखना ध्यान से यह आपके शरीर के साथ क्या करता है इसने आया यह आदमी आपके हाथ पैर उठाए आपका धड़ उठाया आपका शरीर उठाया सब उठा लिए और देखो यह आदमी आपकी कलाइयों से चर्म को चीर कर चमड़े को अलग कर रहा है आपके दर्द से आपके छाती, आपके छाती, वक्ष के चमड़े को अलग कर रहा है आपके देह पर जहां जहां पर मांस के अंग है मांस को काट काट के अलग कर रहा है आपके होठ एक तरफ गाल एक तरफ कान एक तरफ चमड़ा एक तरफ पीठ एक तरफ धड़ एक तरफ छाती अलग तरफ एक तरफ स्तन एक तरफ पेट एक तरफ आते एक तरफ सब इसने अलग अलग मांस एक तरफ हड्डियां एक तरफ कर दी घुटने एक तरफ आंखे एक तरफ कर दी और सारे मांस को और चमड़े को ये बोरी में भर के ले जा रहा है देखो ले जा रहा है देखो वो शरीर जिस शरीर में आप रहते थे उस शरीर को वो ले जा रहा है अब कैसे चलोगे न तो पैर हैं आपके पास न घुटने हैं ना हाथ है कैसे देखोगे न आंखें अब संसार नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी आप हो फिर भी अपने आप को अनुभव कर रहे हो जागो सतर्क और सावधान होकर स्वयं की पृथकता को महसूस करो महसूस करो अनुभव करो ये हड्डियां हैं अब ये हड्डियां उसने ढेर लगा दिए है और देखो कुत्ते आ रहे हैं चील चिलकवे आ रहे हैं और इन हड्डियों के बीच में जो मज्जा मांस जो भरा हुआ है उसे नोच नोच के निकाल निकाल के खा रहे हैं और कोवे चील कोवे देखो आपके हड्डियों पर मंडरा रहे हैं कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में और वो मांस और चर्म को उठा के ले गया है महसूस करो स्वयं को अनुभव करो कहा गया आपका नाम कहा गया आपका वो रूप, वो रूप और लावण्य गई आपकी सुंदरता जिसे देखकर लोग मोहित होते थे कहा गया आपका वो आकर्षित चेहरा जो काच में दिखाई देता था जिसे बार बार आप सजाते संवारते थे कहा गई वो देह कहा गए वो बाल वो जुलपे कहा गई आपकी कहा गए वो सुंदर होठ कहा गए आपकी वो और कहा गए वो पलकें जिन पर आप काजल लगाते थे कहा गया वो ललाट जिस जिसपे तिलक लगाते थे कहा आपकी हाथ की उंगलियां अब देखो काच में अपने आप को क्या दिखाई देते हो तुम काच में देखो अपने आप को कांच में देखो अपने आप को क्या दिखाई देते हो तुम कांच में क्या देख रहे हो कहीं आंखे कहीं पेड़ कहीं होट कहीं गाल कहीं दांत कुछ दिखाई दे रहा है आपको देखो इस दर्पण में जिस दर्पण में पहले आप देख रहे और आपको अपनी देह दिखाई दे रही थी अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब जो दिखाई देने वाला शरीर था देह थी अब वो नहीं रही तो आपको दिखाई भी क्या देगा अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा लेकिन फिर भी आप हो लेकिन फिर भी आप हो और आप देखो अपने आप को दर्पण में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप हो दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी आप हो, हो, और दिखाई मृत्यु के बाद में आप आप नहीं देते हो, लेकिन फिर भी आप होते हो फिर भी आप आप हो, हो। फिर भी भी आप आप आप अपने को अनुभव करते करते हो, हो, हो, होते आपका अस्तित्व मिट नहीं जाता देह के मिट जाने से जैसे अभी मिटा दी आपने अपने देह को जैसे पशु जंगल के अंदर शरीर को जीवित पशु को एक एक अंग को सिंग खा जाता है लेकिन वो तड़पता और देखता और अनुभव करने वाला फिर भी होता है पूरी देह समाप्त होने के बाद में भी वो होता है। ये दृष्टा ये साक्षी ये आत्मा तो रहता है ये देह इसकी नहीं है अनुभव करो स्वयं को और देह से भी शरीर से भी अंगू से विहीन अपने आप को महसूस करो महसूस करो इस पूरे प्रयोग को स्मरण कर लो ख्याल में ले लो ध्यान में ले लो ताकि फिर आप घर पे जाकर इसे करें पूरे को स्मरण करके मानस पटल पर अंकित कर लो कर लो अब धीरे धीरे अपने वापिस उस कटे हुए शरीर को जोड़ता हुआ अनुभव करो जैसे कागज फाड़ दिया हो और धीरे धीरे उस कागज फटे हुए कागज को हमने वापस गोंद से चिपका दिया हो कागज में चित्र बना है और उस चित्र को हमने फाड़ दिया है सारा चित्र बिखर गया है लेकिन उस कागज के एक एक कटे हुए कतरे कतरे को फिर से जोड़ दिया है चित्र पूरा हो गया सारी देह को वापस जुड़ते हुए अंग अंग को देखो और अनुभव करो जैसे कोई यंत्र के नट बोल्ट खोल दिए हो और वापस नट बोल्ट कस दिए और उसको पूरे यंत्र को तैयार कर दिया हो मोटरसाइकिल को वाहन को पूरा पार्ट उसका एक एक पूर्जा अलग बिखेर दिया हो और फिर वापस कस दिया हो वैसे पूरी देह को फिर वापस जुड़ता हुआ महसूस करो और अपनी चेतना को अपने प्रयत्न शक्ति को धीरे धीरे देह की नस-नाड़ियों में अंग अंग प्रत्यंग में भेजो पूरी मांसपेशियों पेशियों में नसनाड़ियों में प्रत्येक शरीर के कोष्टक में ऊतक में सब जगह भेज दो ऊर्जा को और धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति उत्पन्न करो केवल उंगलियों में करो पैर की उंगलियों में गति उत्पन्न करो थोड़ा थोड़ा हथेलियों को हिलाओ धीरे धीरे पैरों को हिलाओ अब घुटनों को हिलाना शुरू करो धीरे धीरे थोड़ा कंधों को हिलाओ कंधों को हिलाओ थोड़ा घुटनों को मोड़ लो घुटनों को मोड़ लो कंधों को हिला लो देह को थोड़ा हिलाओ गर्दन को बहुत धीरे धीरे हिलाना एकदम मत हिलाना अभी आप शरीर में आए हो और शरीर को संभाला है आपने जैसे बिजली चली गई हो पंखा रुक गया हो और बिजली आते ही पंखे को चलाने लगे हो ऐसे अब आप शरीर में आ गए हो जैसे नींद में चले जाते हो और फिर शरीर में आ जाते हो जागृत अवस्था में वैसे आ रहे हो अब गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिलाओ अब बाए कलवट लेकर बाए और दाए हाथ का सहारा लेकर आंखें बंद रखते हुए बैठ जाओ और दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करो और तीन चार बार हाथ की हथेलियों के घर्षण करने से उत्पन्न ऊषमा को उस गरम गरम एहसास को पूरे मुख पर अनुभव करो आंखें बंद रखना है अभी हाथ की उंगलियों के बीच से आंखें खोलते हुए सामने देखो ये एक छोटा सा प्रयोग अभी हम सबने मिलकर किया आपने अनुभव किया ऐसा कि अंग अंग कट रहा और अलग हो रहा है अनुभव कर रहे थे आप महसूस कर रहे थे जब अंगूठा कट गया टकना कट गया घुटने तक का भाग कट गया जंगा कट गई यहां से आपने कटा हुआ अनुभव किया उस समय कैसा लग रहा था कि यहाँ का भाग कट गया जैसे जिसके पैर नहीं होते वो अनुभव करता था वैसे आप भी अनुभव कर रहे थे हाथ कट गए उस समय आप कटे हाथों के शरीर को अनुभव कर रहे थे और धीरे धीरे जब आपने यहां से काटा यहां से काटा यहां से काटा आंखों को निकाला उस समय आप अनुभव कर रहे थे देख रहे थे जैसे कोई सब कुछ को निकलता हुआ अपने आप अलग होते हुए और अंत तो बतवा पूरा शरीर जब वो आदमी आया और उसने मांस मांस को और चर्म को उठाकर बोरी में भर लिया और हड्डियों को कुत्तों को और चिलकों को खाने के लिए छोड़ दिया तो फिर उसके बाद में आप देख रहे थे वो सारा नजारा जो इस शरीर का देख रहे हो उस समय भी आप थे पृथक अपने आप को अनुभव कर रहे थे और जब जब मैंने कहा कि में में अब देखो काच में फिर आप आप कुछ देख नहीं पा रहे थे थे लेकिन केवल आप तो थे तब भी जब काच में देखने लगे थे जब देह नहीं थी तब भी थे आप और देह को धीरे धीरे आपने समेटना शुरू किया एक एक अंग आकर जुड़ने लगा फिर आप पूरी देह हो गए और अभी मेरे सामने बैठे हो तो भीतर जाने का एक प्रयोग है ये आत्मा और देह को पृथक अनुभव करने का एक प्रयोग है और इस प्रयोग को आज से ही आपको करना शुरू करना है क्योंकि आप साथ साथ चलोगे तो आगे कई ऊंचाइया आएंगी उन ऊंचाइयों को उन उपलब्धियों को आगे छुपा हो गया तो इस प्रयोग को अभी यहां आपने किया अब घर पे जाकर करेंगे घबराने जैसी कोई बात नहीं है लेकिन इतना जरूर होगा कि हो सकता है कुछ भय आपको लगे लेकिन भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं इस संदर्भ में कुछ आपको पूछना हो कोई शंका हो तो वो संघ समाधान आप एक कागज में लिख कर आ सक, ला सकते हैं और कल सुबह की बैठक में मुझे दे देंगे तो मैं शाम वाली बैठक में आपसे उस पर चर्चा कर लूंगा और जिन किसी को कोई बहुत ही ज्यादा अनुभव हो गहरे अनुभव हो और वो चाहे कि नहीं मैं मिलना चाहता हूँ तो आप दिन में तीन से चार बजे के बीच में पूर्व समय लेकर मेरे से मिल सकते अब आज का हमारा ये िन सत्र यहाँ आकर पूरा होता है थोड़ा समय भी अधिक हो गया आगे की हमारी बैठकों में ठीक समय पर ही संपन्न होगा समय पर ही आरंभ होगा और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि समय से पांच मिनट पूर्व आकर स्थान ग्रहण करें अब आप साधक हैं, मैं साधक उन्हें कहता हूँ जो अपने अनुशासन में अनुशासित व्यक्ति जो अपने अनुशासन में अनुशासित रहता है जो अपने आप को अपने नियंत्रण में रखता है वो व्यक्ति साधक होता है और वही साधना में सफल हो पाता है इसलिए समय से पांच मिनट पूर्व आए और अपने स्थान पर आके चुप से बैठ जाए और आते ही आके बंद कर लें। और जो आपको सिखाया गया बताया गया है उस पर चिंतन और मनन शुरू कर दे अब यहाँ से जाएंगे तो इसी भाव के साथ में जाएंगे इसी पर चिंतन और मनन करते हुए जाएंगे जैसे आपकी देह के अलग होने के बाद में भी आप थे जैसे ही शरीर संसार से अलग परमात्मा है जैसे आपके शरीर आप आत्मा ही चलाते हो अभी चलाओगे आप इसे अनुभव करते जाना मैं आत्मा हाथ उठा रहा हूं मैं गर्दन हिला रहा हूं और मैं पैरों से चल रहा हूं शरीर को यहां से वहां ले जा रहा हूं बहुत सतर्क और सावधान होकर बड़े गहराई से इस चीज को अनुभव करते हुए यहाँ से आपको विदा होना है और इन प्रयोगों को करते रहना है और कल सुबह की बैठक में जब विराम हम फिर से मिलेंगे तो फिर और भी नए प्रयोग करेंगे और और साधना की और जीवन की सच्चाई में प्रवेश करके इस जीवन में अमृत और मोक्ष के फूल खिलाने की कोशिश करेंगे यहीं पर इस बैठक को विराम देते हैं तीन बार प्रभु का नाम स्मरण करेंगे और फिर इसको समापन की ओर ले चलेंगे आगे और पीछे आप सब ने आकर ध्यान योग शिविर की प्रथम दिवस के रात्रि कालीन इस बैठक को सार्थक किया बहुत प्रेम और शांति से इस जैन अमृत को ग्रहण किया इसके लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और परमात्मा से प्रभु से जो हम सब के भीतर विद्यमान और सब और संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है उससे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो प्रभु आपको भी उस तक पहुंचाए आपके भी आत्मा में आपके भी आत्मा के भीतर के उस द्वार को खोले जिस द्वार के खुलने से परमात्मा नजर आता है वो समझ पैदा होती है परमात्मा ऐसी कृपा हम सब पर करें कि हम परमात्मा के उस दिव्य लोक को उस अध्यात्म के परम धाम को उपलब्ध हो और ये जीवन हमारा धन्य हो जाए ओम शांति शांति अब आप यहाँ से उठेंगे एक दूसरे से नमस्ते करेंगे और उसके बाद में मौन रहते हुए बिना वार्तालाप किए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे